श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव का प्रथम विकास रानी की सेविकाएं तथा मंदिर के कर्मचारी वर्ग चिल्ला उठे द्वारपाल घबरा श्री राम कृष्ण देव को पकड़ने के लिए दौड़ा बाहर के कर्मचारी लोग भी मंदिर में इतना शोरगुल क्यों हो रहा है यह सोचकर कौतुकवश उधर ही दौड़ पड़े किंतु जो उसके प्रधान कारण थे श्री रामकृष्ण देव तथा रानी रासमढ़ी वे दोनों ही उस समय निश्चल तथा शांत थे कर्मचारियों की भर्सना तथा भागदौड़ की ओर ध्यान न देकर एकदम उदासीन न हो श्री रामकृष्ण देव अपने अंदर स्वयं लीन हो चुके थे उनके मुख्यमंडल पर मृदु हास्य की रेखा झलक रही थी रानी रासमणी भी थ्री जगदम्बा का ध्यान न कर उस समय एक विशेष मुकदमे में क्या होने वाला है इसी चिंता में मैं निमग्न थी यह बात आत्म समीक्षण के द्वारा अवगत हो किंचित लज्जित तथा अनुताप से गंभीर हो गई साथ ही यह सोचकर कि श्री रामकृष्णदेव को उनके मन की बातों का पता कैसे चला उनके हृदय में पूर्वोक्त भाव के साथ कुछ विस्मय भी होने लगा कर्मचारियों के शोरगुल से जब रानी को चेत हुआ तब यह विचार कर कि इस घटना से श्री राम कृष्णदेव के प्रति हीन लोगों द्वारा विशेष अत्याचार होने की संभावना है उन्होंने अत्यंत गंभीरता पूर्वक सबको यह आदेश दिया भट्टाचार्य महोदय का कोई दोष नहीं है तुम कोई उनसे कुछ न कहना तदनंतर मथुर बाबू ने भी जब रानी रसमणी से आद्योपान्त इस घटना को सुना तो कर्मचारियों के प्रति उसी आदेश को कायम रखा इससे कुछ लोगों को बड़ा दुख हुआ किंतु दूसरा उपाय ही क्या था बड़े लोगों की बड़ी बातों से हमें क्या मतलब है यह सोचकर वे चुप रहे श्री चैतन्य देव तथा ईसा के जीवन में इसी प्रकार की घटनाएं घटी थीं इस घटना को सुनकर पाठक संभवतः यह सोचे कि यह कैसा गुरुभाव है किसी के अंग पर आघात कर देना किस तरह के गुरुभाव का विकास है इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि संसार के धार्मिक इतिहासों का अध्ययन करो उससे तुम्हें विदित हो जाएगा कि अन्यन्गुरु आचार्यों के जीवन में भी इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख विद्यमान है श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में काजी उद्धार गुरु भाव में विह्वल हो श्री अद्वैताचार्य को प्रहार कर भक्ति दान करना आदि वृत्तांतों का स्मरण करो विचार कर देखो कि महामहिम ईसा के जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं विद्यमान हैं शिष्यों से परिवृत्त होकर ईसा जेरूशलम के जेहोआ देवता के मंदिर में दर्शन पूजन के निमित्त उपस्थित हुए हैं श्री वाराणसी वृंदावन आदि तीर्थों में देव मंदिरों के दर्शन के निमित्त जाकर हिंदुओं के हृदय में जैसे अपूर्व पवित्र भाव का उदय होता है जेरूशलम के मंदिर के दर्शन करते समय यहूदियों के अंदर भी ठीक उसी भाव के जागृत होने में आश्चर्य ही क्या है विशेषकर भावमुख में अवस्थित ईसा के मन का तो कहना ही क्या दूर से मंदिर को देखते ही भगवत प्रेम में विभोर हो देव दर्शन के लिए वे दौड़ने लगे मंदिर के बाहर दरवाजे तथा प्रांगण में बैठे हुए कितने ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार से दो पैसा कमाने की दुनियादारी में व्यस्त हैं पंडे पंडित पंडे पुरोहित वर्ग यात्रियों को देव दर्शन हो या न हो उनसे दो पैसे ठगने में लगे हुए हैं दुकानदार लोग पूजन के पशु पुष्पादि द्रव्य तथा अन्य वस्तुओं को बेचकर किस तरह कुछ अधिक लाभ किया जा सकता है इस चिंतन में निमग्न है भगवान के मंदिर में उनके समीप रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस ओर ध्यान देने का उन्हें अवकाश ही कहा है अस्तु मंदिर में प्रवेश करते समय भाव ईसा को ये सब चीजें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुई सीधे मंदिर में जाकर देव दर्शन में वे आनंदोत्फुल्ल हो उठे तथा प्राणों के प्राण आत्मा के आत्मा रूप से वे हृदय में विराजमान हैं, देखकर आत्मविहल हो गए मंदिर एवं पदार्थियों को ही तो उन्होंने अपने प्रेमा स्मद प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए तदनंतर जब उनका मन पुनः निम्नभूमि में उतर कर अपने भीतर के भाव को बाहर के पदार्थ एवं व्यक्तियों में देखने लगा तब उन्हें सब कुछ विपरीत दिखाई पड़ा पड़ा उन्होंने देखा कि कोई भी उनके प्रभु की सेवा में संलग्न नहीं है सब लोग काम कांचन की सेवा में नियुक्त है यह सब देखकर निराशा तथा दुख से उनका हृदय व्याकुल हो गया वे सोचने लगे कैसी विचित्र बात है बाहर संसार में तुम चाहे जो कुछ करते रहो किंतु जहां ईश्वर का विशेष प्रकाश है वहां इस प्रकार की दुनियादारी की क्या आवश्यकता है यहां आकर कुछ समय उनके चिंतन के द्वारा संसार की ज्वाला से अपने को मुक्त करना चाहिए किंतु ऐसा न कर यहां पर भी तुमने उसी संसार को लाकर खड़ा कर दिया है यह सोचकर उनके हृदय में क्रोध भर आया और उन्होंने हाथ में बेत भयावनी मूर्ति धारण कर बलपूर्वक समस्त दुकानदारों को मंदिर से बाहर निकाल दिया वे भी उस समय उनकी बातों से क्षणिक चेतना प्राप्त कर यह सोचते हुए कि वास्तव में वे दुष्कर्म कर रहे हैं बिना किसी प्रतिवाद के वहां से बाहर चले गए और जो नितांत बद्ध जीव थे ईसा के कथन से जिनके अंदर चेतना का संचार तक नहीं हुआ था उनके वेद की मार से उस ज्ञान को प्राप्त कर बाहर निकल गए किंतु क्रुद्ध उन पर उल्टा आघात करने का साहस किसी को नहीं हुआ भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी इस तरह आहत होकर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान भगवत बुद्धि से उनकी स्तोप स्तुति करने की बातें मिलती हैं इसी प्रकार उन पर अत्याचार करने में प्रवृत्त हो उनके हास्य या बातों से अत्यंत बद्ध जीवों के स्तंभित तथा हत बुद्धि हो जाने आदि की अनेक घटनाएँ देखने को मिलती है अस्तु अब इन पौराणिक बातों को रहने दिया जाए